तुम्हारे प्रेम से ही परमात्मा मिलता होता तो कभी कब मिल गया होता तुम फिर से परमात्मा से भी वही नाते रिश्ते बना लेते हो जो तुमने आदमियों से बनाए थे तुम उससे भी वही बातें करने लगते हो जो तुमने आदमियों से की थी तुम किसी के प्रेम में पड़ गए थे तुमने कहा था तुझसे सुंदर कोई भी नहीं अब तुम परमात्मा से यही कहते हो कि तुम पतित पावन है ऐसा है वैसा है तुम वही बातें कर रहे हो शब्द बासे हैं उधार है। इसलिए मैं फरीद के वचन का अर्थ करता हूं प्यारे अल्ह लगे तू अल्लाह से लग जा अब इसका क्या अर्थ होगा अल्लाह से लग जाना वही अर्थ होगा कि चारों तरफ अस्तित्व ने घेरा हुआ है अल्लाह तुझे घेरे ही हुए है तू ही अलग थलग है अल्लाह तो लगा ही हुआ तू भी लग जा अल्लाह ने तो तुझे ऐसे ही घेरा है जैसे मछली को सागर ने घेरा हो अल्लाह तो तुझसे लगा ही हुआ है क्योंकि अल्लाह न लगा हो तो तू बच ही ना सकेगा एक क्षण ना जिएगा श्वास भी ना चलेगी हृदय भी ना धड़केगा वो तो अल्लाह तो तुझसे लगा है इसलिए तू धड़कता है चलता है श्वास है जीवन है तू गलत भी हो जाए तो भी अल्लाह लगा हुआ है चोर भी हो जाए हत्यारा हो जाए तो भी अल्लाह लगा हुआ है क्योंकि अल्लाह के बिना हत्यारा भी श्वास ना ले सकेगा चोर का हृदय भी ना धड़केगा बुरे हो या भले अल्लाह चिंता नहीं करता वह लगा ही हुआ है असली सवाल अब यह है कि हम भी उससे कैसे लग जाए जैसे वह हमसे लगा है बेसर्त कहता नहीं कि तुम अच्छे हो तो ही तुम्हारे भीतर श्वास लूंगा साधु हो तो हृदय धड़केगा असाधु तो बंद कानून के खिलाफ गए दाए चले बाए नहीं चले सड़क पर अब श्वास ना चलेगी अल्लाह अगर ऐसा कंजूस होता कि सिर्फ साधुओं में धड़कता साधुओं में न धड़कता तो संसार बड़ा बेरोनक हो जाता तो राम ही राम होते रावण दिखाई ना पड़ते और तुम सोच सकते हो राम ही राम हो तो कैसी बेरोनक हो जाए दुनिया लिए अपना अपना धनुष खड़े मारने तक को कोई नहीं जिसको धनुष मारो सीताजी खड़ी हैं कोई चुराने वाला नहीं राम कथा आगे बढ़ती नहीं न परमात्मा राम में भी श्वास ले रहा रावण में भी और जरा भी पक्षपात नहीं है दोनों में लगा हुआ है परमात्मा बेसर्त बिना शुभ अशुभ का विचार किए तुम्हारी योग्यता अयोग्यता का बिना विचार किए तुम्हारे साथ है तुम उसके साथ नहीं हो सागर तो तुम्हारे साथ है तुम उससे लड़ रहे हो बोले से फरीद प्यारे अल्ह लगे फरीद कहता है प्यारो अल्ह से लग जाओ वैसे ही जैसे अल्लाह तुमसे लगाए हिंदू के अल्लाह से मत लगना मुसलमान के अल्लाह से मत लगना नहीं तो शर्त हो जाएगी मंदिर के अल्लाह से मत लगना मस्जिद का अल्लाह से मत लगना नहीं तो शर्त हो जाएगी जैसे वो बेसर्त लगा है ना पूछता है तुम हिंदू हो ना पूछता है कि तुम मुसलमान हो ना पूछता है कि तुम जैन हो कि बौद्ध की ईसाई पूछते ही नहीं न पूछता कि तुम स्त्री के पुरुष न पूछता कि काले के गोरे कुछ पूछता ही नहीं बस तुमसे लगा है ऐसे ही तुम भी मत पूछो कि तू मस्जिद का कि मंदिर का कि तू तो कुरान का कि पुरान का कि तू गोरे का कि काले का तुम भी लक्षा हो मंदिर और मस्जिद के अल्लाह ने मुसीबत खड़ी की है तुम उस अल्लाह को खोजो जो सब में व्याप्त है सब तरफ मौजूद है जिसने सब तरफ अपना मंदिर बनाया है कहीं वृक्ष की हरियाली में कहीं झरने के नाद में कहीं पर्वत के एकांत में कहीं बाजार के सोरगुल में जिसने बहुत तरह से अपना मंदिर बनाया है सारा जगत उसके ही मंदिर के स्तंभ है सारा आकाश उसके ही मंदिर का चंदोबा है सारा विस्तार उसकी ही भूमि है तुम इस अल्लाह को पहचानना शुरू करो इस लगो बोले से फरीद प्यारे अल्ह लगे युवतन होसी खाख निमानी गोर घरे और इस शरीर से बहुत मत लगे रहो क्योंकि जल्दी ही कब्र में सड़ेगा यह शरीर तो खाक हो जाएगा और इसका घर निगोड़ी कब्र में जा बनेगा इससे तुम जरूरत से ज्यादा लग गए हो जिससे लगना चाहिए उसे भूल गए जिससे नहीं लगना था उससे चिपट गए जो तुम्हारे जीवन का जीवन है उससे तुमने हाथ दूर कर लिए और जो क्षण भर के लिए तुम्हारा विश्राम स्थल राह पर सराय में रुक गए हो रात भर सराय को तो पकड़ लिया अपने को छोड़ दिया ये शरीर यूतन हो सी खाक ये शरीर तो जल्दी ही राख हो जाएगा निमानी गोर घरे और किसी निगोड़ी कब्र में इसका घर बन जाएगा तुम इससे मत जकड़ो अगर पकड़ना ही है तो जीवन के सूत्र को पकड़ लो लहरों को क्या पकड़ते हो पकड़ना ही है तो सागर को पकड़ लो क्योंकि लहरन तो तुम पकड़ भी ना पाओगे वो मिट जाएंगी तुम तो मुट्ठी बांध भी ना पाओगे और विसर्जित हो जाएंगे लहरों को पकड़ना शरीर को पकड़ना शरीर तरंग है पांच तत्वों की तरंग है पांच तत्वों के इस विराट सागर में उठी एक बड़ी लहर सत्तर साल तक बनी रहती अस्सी साल तक बनी रहती पर विराट को देखकर सत्तर अस्सी साल क्या है क्षण भर भी नहीं जो समय तुमसे पहले हुआ और जो समय तुम्हारे बाद होगा और उसे हिसाब में लो तो तुम जितने समय रहे वो ना के बराबर है ये लहर है इसको तो तुमने जोर से पकड़ लिया है और जिसमें ये लहर उठी है उसको तुम भूल ही गए हो जो आधार है वो भूल गया पत्तों पर भटक रहे हो होसी खाख निमानी गौर घरे आज मिलावा शेख ये वचन मुझे बहुत प्यारा रहा है ये बड़ा अनूठा है इसे बहुत गौर से जाग के समझने की कोशिश करना आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है शेख यदि तू उन भावनाओं को काबू कर ले जो तेरे मन को बेचैन कर रही हैं आज मिलावा शेख आज मिलना हो सकता है तेरा ये बड़ा क्रांतिकारी वचन है क्योंकि साधनता तुम्हारे पंडित पुरोहित कहते हैं कि जन्मो जन्मों का पाप है उसको काटना पड़ेगा तब मिलन हो सकेगा और शेख कहता है आज मिलावा शेख ये आज हो सकती है बात इसी क्षण हो सकती है इसको एक क्षण भी टालने की जरूरत नहीं क्योंकि परमात्मा उतना ही उपलब्ध है जितना कभी था और इतना ही सदा उपलब्ध रहेगा उसकी उपलब्धि में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता तुमने पाप किए कि पुण्य किए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जिस दिन भी उसके साथ लगने को राजी हो उसका आलिंगन सदा ही उन्मुक्त था आमंत्रण सदा ही था तुम्हारे पाप बाधा ना बन सकेंगे तुम्हारे पाप तुम ही क्या हो तुम्हारे पापों का कितना मूल्य हो सकता है लहर ही मिट जाती है तो लहर का इटलाना कितना टिक सकता है इसे थोड़ा हम समझें यह भी मनुष्य का अहंकार है कि मैंने बहुत पाप किए यह तुम्हें अड़चन लगेगी समझने में तुम कहोगे यह कैसा अहंकार है? लेकिन इससे भी ऐसा लगता है मैं कुछ हूं और इससे ऐसा भी लगता है कि जब तक मैं इन सब पापों को न काट दूंगा तब परमात्मा न मिलेगा जैसे परमात्मा का मिलना मेरे किसी कृत्य पर निर्भर है इसलिए कर्म का सिद्धांत अहंकारियों को खूब जमा खूब जचा अहंकारियों के अहंकार को पुष्टि मिली कि हमने ही कर्म किए थे इसलिए हम भटक रहे हैं हम ही कर्म जब ठीक करेंगे तो पहुंच जाएंगे लेकिन हम मैं छिपा है भीतर यही फर्क है भक्तों का भक्त कहते हैं पहुंचेंगे उसके प्रसाद से तुम्हारे प्रयास से नहीं पहुंचोगे तुम्हारा प्रयास ही तो अटका रहा है यह ख्याल कि मेरे करने से कुछ होगा यही तो तुम्हें भटका रहा है कर्म नहीं भटका रहे हैं कर्ता का भाव भटका रहा है असली पाप कर्मों में नहीं है कर्ता के भाव में श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा तू कर्ता का भाव छोड़ दे तू निमित्त मात्र हो जा फिर तुझे कुछ भी कर्म ना छूएगा कर्म तू कर पर ऐसे कर जैसे वही तुझसे कर रहा है तू बीच में नहीं तू बांस की पोंगरी हो जा उसको ही गाने दे गीत गाए तो ठीक न गाए तो ठीक तू बीच में चेष्टा मत कर तू अपने को बीच में मतला अपने को बीच में खड़ा मत कर शेख फरीद कहते हैं आज ही हो सकता है मिलन ये बड़े हिम्मत के फकीरों ने ऐसी बात कही तुम्हारा मन तो खुद भी डरेगा कि यह कैसे हो सकता है आज वस्तुतः सच्चाई यह है कि तुम आज चाहते भी नहीं तुम चाहते हो कोई समझाए कि कल हो सकता आज नहीं क्योंकि आज और दूसरे काम करने हजार व्यवसाय पूरे करने आज ही हो सकता है मिलन जरा जल्दी हो जाएगी इसमें तो पोस्टपोन करने का स्थगित करने का उपाय ना रहेगा तो मैं तुमसे कहता हूं कर्म का सिद्धांत अहंकारियों को खूब जचा और अहंकारियों को यह भी खूब बात जची कि जब तक हम कर्मों को बदलना देंगे बुरे को शुभ से मिटाना देंगे काले को सफेद से पोतना देंगे अशुभ को शुभ में ढांक ना देंगे जब तक तलाजू बराबर संतुलन में ना आ जाएगा शुभ और अशुभ बराबर ना हो जाएंगे तब तक छुटकारा नहीं हो सकता इसका अर्थ हुआ कि मैंने ही पाप किए मुझे ही पुण्य करने होंगे मेरे ही कारण घटना घटेगी परमात्मा के प्रसाद से नहीं उसके अनुग्रह से नहीं और इसमें बड़ी सुविधा है कि जन्मों जन्मों के कर्म है वह आज तो कट नहीं जाएंगे जन्म जन्म लगेंगे स्वभाव था जितने दिन मिटाया है उतने दिन बनाना पड़ेगा जितने दिन बिगाड़ा है उतने दिन सुधारना पड़ेगा कितनी ही जल्दी करो तो भी जन्मों जन्म लग जाएंगे इससे बड़ी सुविधा इस से आज कोई झंझट नहीं है आज दुकान करो आज चोरी करो धर्म कल आज तुम जैसे चलते हो चलते रहो कोई उपाय ही नहीं कल परिवर्तन होगा कल होगा रूपांतरण कल के ख्याल ने मनुष्य को आधारमिक बनाया है कल बड़ी सुविधा है उसकी आड़ में हम अपने को छिपा लेते हैं कल होगा आज तो कुछ होना नहीं है तो आज तो हम जो हैं रहेंगे एकदम से तो कोई क्रांति होना ना तत्क्षण तो कुछ घटना जाएगा सिलसिला होगा क्रमिक विकास होगा विकास होते होते समय आएगा तब कहीं घटना घटेगी इस जन्म में तो होने वाला नहीं है तो इस जन्म में तो जो कर रहे हो करते रहो और थोड़ी कुशलता से कर लो समय जितनी देर मिला है और बोलो कहीं अगले जन्म में मुक्ति हो ही ना जाए ऐसे पूर्व में जहां की पुनर्जन्म के सिद्धांत को कर्म के सिद्धांत को बड़ी स्वीकृति मिली अधर्म का बड़ा गहरा विस्तार हुआ होना नहीं चाहिए था अगर वस्तुतः लोगों ने इसलिए स्वीकार किया था पुनर्जन्म का सिद्धांत कि वे धार्मिक थे तो पूर्व में क्रांति हो जानी चाहिए थी पूर्व में सूर्योदय हो जाता नहीं हुआ पूर्व जितना बेईमान है पश्चिम में भी उतने बेईमान आदमी नहीं पाए जाते और पूरब जितना अनैतिक है और जितना भ्रष्ट है वैसी भ्रष्टाचार और वैसी अनैतिकता भी कहीं नहीं पाई जाती नास्तिक से नास्तिक और भौतिकवादी से भौतिकवादी मुल्कों में भी ऐसी अनिति नहीं है कारण क्या होगा पूरब के पास सुविधा है हम टाल सकते हैं उनके पास सुविधा नहीं है यही जीवन सब कुछ है अच्छे होना है तो यही जीवन है बुरे होना है तो यही जीवन हमारे पास बहुत जीवन है हमें कोई जल्दी नहीं पूरब के मन में जल्दी नहीं है इसलिए जो चल रहा है चलने दो जो हो रहा है होने दो हम किसी त्वरा में नहीं है कि क्रांति अभी हो जाए समय हमारे पास जरूरत से ज्यादा है आज नहीं होगा कल होगा कल नहीं होगा परसों होगा हमें बड़ा धीरज धीरज आड़ बन गई है जहां जहां धीरज ज्यादा हो जाता है वहां क्रांति असंभव हो जाती अगर तुम्हें आज पता चल जाए कि आज ही हो सकती है ये बात तो फिर तुम्हें दोष अपने को ही देना पड़ेगा फिर तुम्हें साफ कर लेना होगा कि अगर टालना है तो तुम टालते हो स्थगित करना है तुम स्थगित करते हो परमात्मा आज राजी था तब तुम्हें बड़ी बेचैनी होगी तब तुम्हें कोई भी सांत्वना का उपाय न रह जाएगा इसलिए फरीद का वचन मैं कहता हूं बड़ा क्रांतिकारी आजू मिलावा शेख आज हो सकता है मिलना शेख देर उसकी तरफ से नहीं हमारे मुल्क में कहावत है देर है अंधेर नहीं मैं तुमसे कहता हूं ना देर है न अंधेर है उसकी तरफ से कुछ नहीं तुम्हारी तरफ से दोनों उसकी तरफ से ना तो देर है और ना अंधेर है तुम्हारी तरफ से देर भी है और इसीलिए अंधेर है देर के आधार से ही अंधेर है टालने की सुविधा है तो आज जैसी भी स्थिति है ठीक है कल सब ठीक हो जाएगा कल के सपन के आधार पर तुम आज के गंदे यथार्थ को टालते चले जाते हो कल की आशा में आज की बीमारी झेल लेते हो आज का नरक भोग लेते हो कल स्वर्ग मिलेगा आज मिलावा शेख आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है करना क्या है बस एक छोटी सी बात करनी है कुंजड़िया मनो मचिंदड़िया ये जो मन में विचारों और भावों का शोरगुल मचा है ये भर बंद हो जाए कर्मों को नहीं बदलना है सिर्फ विचारों को शांत करना है कर्मों को बदलना तो असंभव है कितने जन्म तुम्हारे हुए कोई हिसाब है उसमें क्या क्या तुमने नहीं किया कोई हिसाब है उस सब को बदलने बैठोगे तो यह कथा तो अंतहीन हो जाएगी ये तो फिर कभी हो ही ना पाएगा लेकिन बुद्ध हुए महावीर हुए फरीद हुआ नानक हुए दादू हुए कबीर हुए इनके जीवन में क्रांति घटित होते हमने देखी ये घटना घटी है तो इसके घटने का एक ही कारण हो सकता है कि जो हमने समझा है कि कर्म बदलने होंगे वो भ्रांति है सिर्फ विचार गिरा देने काफी है ऐसा समझो कि एक आदमी रात सपना देखता रहा कि उसने बड़ी हत्याएं की बड़ी चोरियां की बड़े व्यविचार किए और वो बड़ा परेशान है अपने सपने में कि अब कैसे छुटकारा होगा इतना उपद्रव कर लिया अभी सबके विपरीत कैसे शुभ कर्म करूंगा और तब तुम जाते हो उसे हिला के जगा देते हो आंख खुलती सपने खो गए कर्म नहीं बदलने पड़ते सपना टूट जाए बस फिर वो खुद ही हंसने लगता है कि ये भी मैं क्या क्या सोच रहा था ये क्या क्या हो रहा था और मैं सोच रहा था इससे छुटकारा कैसे होगा लेकिन सपना टूटते ही छुटकारा हो गया। विचार तुम्हारे स्वप्न कर्म ने नहीं बांधा है बांधा है विचार ने कर्म तो विचारों के स्वप्नों के भीतर घट रहे हैं अगर विचार टूट जाए स्वप्न टूट जाए तुम जाग गए सारे जन्म तुम्हारे जो हुए वो एक गहरा स्वप्न था एक दुख स्वप्न था उसको बदलने का कोई सवाल नहीं उसको मिटाने का भी कोई सवाल नहीं जागते ही वो नहीं पाया जाता है शेख यदि तू उन भावनाओं को काबू कर ले जो तेरे मन को बेचैन कर रही है। वो जो तेरे भाव तेरे विचार और उनकी जो तरंगे और झंझावात और ऊहा तेरे भीतर मचा है बस उनको तू शांत कर ले उसको शांत करने के दो ढंग एक ढंग ध्यान है ध्यान शुद्ध विज्ञान है कि तुम वैज्ञानिक आधार पर मन की तरंगों को एक के बाद एक शांत करते चले जाते हो लेकिन ध्यान का रास्ता मरुस्थल का रास्ता है वहां छायादार वृक्ष नहीं मरुधान नहीं वहां चारों तरफ फूल नहीं खिलते और हरियाली नहीं है पक्षियों के गीत नहीं गूंजते अंतहीन रेत का विस्तार है तप्त उत्तप्त ध्यान का मार्ग सुखा है गणित का है दूसरा मार्ग है प्रेम का कि तुम इतने प्रेम से भर जाओ कि तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा प्रेम बन जाए तो जो ऊर्जा भावना बन रही थी विचार बन रही थी तरंगे बन रही थी वो खिंचा है और सब प्रेम में नियोजित हो जाए इसलिए तो बड़े वृक्ष के नीचे अगर तुम छोटा वृक्ष लगाओ तो पनपता नहीं क्योंकि बड़ा वृक्ष सारी रस को खींच लेता भूमि से छोटे वृक्ष को रस नहीं मिलता जो बहुत बड़े वृक्ष हैं वो अपने बीजों को दूर भेजने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर बीज नीचे ही गिर जाएं तो वो कभी वृक्ष ना बन पाएंगे सेमर का बड़ा वृक्ष अपने बीजों को रुई में लपेट के भेजता है ताकि हवा में रुई उड़ जाए वैज्ञानिक कहते हैं वो बहुत कुशल और होशियार वृक्ष बड़ा चालबाज है वो समझ गया कि अगर बीज नीचे ही गिर गया तो कभी पनपेगा ही नहीं उसकी संतति नष्ट हो जाएगी तो उसको रुई में लपेट लेता वो रुई तुम्हारे तकियों के लिए नहीं बनाता तुम्हारे तकियों से सेमर को क्या लेना देना वो अपने बीजों को पंख लगाता रूई में लपेट देता है रूई हवा में उड़ जाती और जब तक ठीक भूमि ना मिल जाए तब तक वो उड़ती चली जाती जब ऐसी भूमि मिल जाती है जहां कोई वृक्ष बड़ा नहीं है आसपास, तब वो जमीन को पकड़ लेता बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष नहीं पनपता ठीक जब तुम्हारे भीतर प्रेम का बड़ा वृक्ष पैदा होता है तो सब छोटी मोटी तरंगे खो जाती सब भूमि से रस एक ही प्रेम में चला आता है प्रेम अकेली अभीपसा बन जाता है सब लपटों को अपने में समा लेता है तो एक तो ध्यान है कि तुम एक एक तरंग और एक एक विचार को क्रम से सा शांत करते जाओ फिर एक प्रेम है कि शांत किसी को मत करो सबको लपेट लो एक महाअभिपसा में एक प्रेम की प्रगाढ़ अभी में तुम एक महालपट बन जाओ सब लपटों उसमें समा जाए ये दो उपाय प्रेम का रास्ता बड़ा हरा भरा है उस पे पक्षी भी गीत गाते हैं मोर भी नाचते हैं उस पे नृत्य भी है उस पे तुम्हें कृष्ण भी मिलेंगे बांसुरी बजाते उस पे तुम्हें चैतन्य भी मिलेंगे गीत गाते पे तुम्हें मीरा भी नाचती मिलेगी ध्यान का रास्ता बड़ा सूखा है उस पे तुम्हें महावीर मिलेंगे लेकिन मरुस्थल जैसा है रास्ता उस पर तुम्हें बुद्ध बैठे मिलेंगे लेकिन कोई पक्षी की गूंज तुम्हें सुनाई ना पड़ेगी तुम्हारी मर्जी, जिसको मरुस्थल से लगा हो, ऐसे भी लोग हैं जिनको मरुस्थल में सौंदर्य मिलता है व्यक्ति व्यक्ति की बात है एक युवक ने मुझे आके कहा कि जैसा सौंदर्य उसने मरुस्थल में जाना वैसा उसने कहीं नहीं जाना संभव है क्योंकि मरुस्थल में जो विस्तार है वो कहीं भी नहीं सहारा के मरुस्थल में खड़े होकर ओर छोर नहीं दिखाई पड़ता रेत ही रेत का सागर है अंत कहीं कोई अंत नहीं मालूम होता इस अनंत में किसी को सौंदर्य मिल सकता है कोई आश्चर्य नहीं और जैसी रात मरुस्थल की होती है वैसी तो कहीं भी नहीं होती जैसे मरुस्थल की रात में तारे साफ दिखाई पड़ते वैसा कहीं नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि मरुस्थल की हवाओं में कोई भी भाप नहीं होती तो हवा बिल्कुल शुद्ध होती पारदर्शी होती तारे इतने साफ दिखाई पड़ते हैं हाथ बढ़ाओ और छूलो तो ध्यान का अपना मजा है ध्यान जिसको ठीक लग जाए वो उस तरफ चल पड़े प्रेम का अपना मजा है ध्यान का पूरा मजा तो जब मंजिल मिलेगी तब आएगा ध्यान का मजा तो पूरा अंत में आएगा प्रेम का मजा कदम कदम पर है प्रेम की मंजिल पूरे रास्ते पर फैली ध्यान की मंजिल अंत में है रास्ता बहुत रूखा सूखा है प्रेम की मंजिल अंत में नहीं है कदम कदम पर फैली पूरे रास्ते पर फैली है मंजिल तुम जहां रहोगे वहीं आनंदित रहोगे तुम्हारी मर्जी व्यक्ति व्यक्ति को अपना चुनाव कर लेना चाहिए आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है सिख यदि तू विचारों को काबू में कर ले उन तरंगों को रोक ले जो तुझे बेचैन कर रही है कूंझड़िया मनोह मचिंदड़िया जिन्होंने तेरे मन में बड़ा उपद्रव मचा रखा है झंझावात तूफान उनको तू संभाल ले और ध्यान रखना प्रेम का रास्ता सुगम है क्योंकि तुम सारे उपद्रव को परमात्मा के चरणों में समाते थे हो तुम कहते हो तू ही संभाल हम तेरे साथ लग लेते तू फिक्र कर तुम एक बड़ी नाव में सवार हो जाते हो ध्यान का रास्ता छोटी नाव का है बुद्ध के जमीन से विदा हो जाने के बाद दो संप्रदाय हो गए उनके अनुयायियों के एक का नाम है हीनयान हीनयान का अर्थ होता है छोटी नाव छोटी नाव वाले लोग नयान ध्यान का रास्ता है अपनी अपनी डोंगी दो भी नहीं बैठ सके दो भी बैठे तो उलट जाए एक ही बैठ सके और वो भी पूरा संभल के चले और अपने यहां से खेना है और कोई सहारा नहीं और बड़ा तूफान है और दूसरे पंथ का नाम है महायान महायान प्रेम का मार्ग है महायान का अर्थ है बड़ी नाव जिसपे हजारों लोग एक साथ सवार हो जाए कहता है बुद्ध से इशारा ले लो लेकिन बुद्ध का सहारा मत लो इशारा ले लो सहारा मत लो क्योंकि चलना तुम्हें महायान कहता है इशारा क्या लेना सहारे ही ले लेते बुद्ध के कंधे पर ही सवार हो जाते जब बुद्ध जा ही रहे हम उनके साथ लग लेते महायान फैला बहुत नयान सिकुड़ गया क्योंकि हीनयान थोड़े से लोगों का रस हो सकता है वो मार्ग ही संकीर्ण है महायान विराट हुआ जो भी बुद्ध धर्म का विकास हुआ बाद में वो महायान के कारण हुआ क्योंकि भक्ति और प्रेम हृदय को छूते जगाते क्या जरूरत है रोते हुए जाने की जब हंसते हुए जाया जा सकता हो और क्या जरूरत है गंभीर चेहरे बनाने की जब मुस्कुराते हुए रास्ता कट जाता हो और क्या जरूरत है अकारण कष्ट पाने की जब प्रेम की भीनी भीनी बाहर में यात्रा हो सकती हो आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है सिख बस तुम मन की सारी तरंगों को समर्पित कर दे जे जाना मरी जाइए से कहता है अगर पता होता है कि मरना ही होगा तो जिंदगी ऐसे ना गवाते इस जिंदगी में जिसको भी पता हो जाता है कि मृत्यु है वही बदल जाता है और जिसको पता नहीं होता कि मृत्यु है वही बर्बाद हो जाता है धर्म तुम्हारे जीवन में उसी दिन उतरता है जिस दिन तुम्हारे जीवन में मृत्यु का बोध आता है जिस दिन तुम्हें लगता है कि मौत आती है मौत का आना मौत के आने का ख्याल मौत के पैरों की पगध्वनि जिसे सुनाई पड़ गई वह आदमी तत्क्षण रूपांतरित हो जाता है मौत जब आती हो तो चांदी के ठीकरों में क्या अर्थ रह जाता है मौत जब आ ही रही हो तो बड़े महल बना लेने से क्या होगा मौत जब आ ही रही है चल ही पड़ी है रास्ते पर ही है किसी भी क्षण मिलन हो जाएगा तो दुश्मनी व मनुष्य ईर्षा इनका क्या मूल्य है तुम इस तरह जीते हो जैसे कभी मरना ही नहीं इसलिए तुम गलत जीते हो अगर तुम इस तरह जीने लगो कि आज ही मरना हो सकता है तुम्हारी जिंदगी से गलती विदा हो जाएगी गलती के लिए समय चाहिए गलती के लिए सुविधा चाहिए थोड़ा सोचो आज अचानक तुम्हें खबर आ जाए कि बस आज सांझ विदा हो जाएगी तो आज तुमने सोचा था किसी की हत्या कर देने का क्या करोगे बजाय हत्या करने के तुम जाकर उसको गले लगा लोगे कहोगे कि भाई जा रहे हैं अब कोई सवाल ही न रहा अब झगड़ा ही क्या विदा होने का वक्त आ गया तुम खुश रहो आबाद रहो हम तो जाते किसी की चोरी करने की तैयारी पर ही थे कि जेब काटने को ही थे अब क्या जेब काटनी अब तुम उल्टा मन होगा कि अपनी जेब भी उसी को दे दो क्योंकि तुम अब जाने का वक्त आ गया इंच इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे अब कोई अड़चन रही क्योंकि जमीन मरे हुए को तो सम्राट को भी उतनी ही मिलती है भिखारी को भी उतनी ही मिटती छह फीट जमीन काफी हो जाती फरीद कहता है यदि मुझे पता ही होता फरीद कि मरना होगा और फिर लौटना नहीं तो इस झूठी दुनिया से प्रीति जोड़कर मैं अपने को बर्बाद न कर बैठता तब फिर मैंने प्रेम तो सही लगाया होता हम व्यर्थ की चीजों से प्रेम लगाते रहे खुद विदा होना था जहां से वहां हमने प्रेम के बीच बोए जहां से हमको ही चले जाना था वहां अपने हमने हृदय जोड़ा तो स्वभावतः हम टूटेंगे हृदय टूटेगा दुख और पीड़ा होगी जे जाना मर जाइए तब तो क्रांति घट जाती पशुओं में कोई धर्म पैदा नहीं हुआ और जिस मनुष्य के जीवन में धर्म की करण ना उतरे वो पशु जैसा है एक बात में समानता है उसकी और पशु की पशुओं में धर्म क्यों पैदा ना हुआ क्योंकि पशुओं को मृत्यु का कोई बोध नहीं मरते जरूर है लेकिन जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मरते देखता तो समझता अच्छा तो तुम मर गए मगर उसे कभी यह ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा यह आप ही कैसे सकता है क्योंकि कुत्ता सदा दूसरे को मरते देखता अपने को तो कभी मरते देखता नहीं इसलिए तर्कयुक्त है कि दूसरे मरते मैं नहीं मरता हरेक मरते कुत्ते को देख के उसकी अकड़ और बढ़ती जाती है कि मैं तो मरने वाला नहीं हर एक मर रहा है सब मर रहे हैं मैं अमर हूं ऐसी नासमझी मनुष्य के भीतर भी है तुम दूसरे को मरते देखकर दया करते हो सहानुभूति करते हो दो आंसू बहाते हो कहते हो बहुत बुरा हुआ लेकिन तुम्हें याद आता है कि उसकी मौत में तुम्हारी मौत ने भी तुम्हें संदेश दिया कि उसकी मौत तुम्हारी भी मौत है एक अंग्रेज कवि ने लिखा है उसके गांव का नियम कि जब कोई मर जाता है तो चर्च की घंटियां बसती तो उसने लिखा है कि पहले मैं भेजता था लोगों को पता लगाने कि देखो कौन मर गया अब मैं नहीं भेजता क्योंकि जब भी चर्च की घंटी बजती है मैं ही मरता हूं हर मनुष्य की मौत मनुष्यता की मौत है हर मनुष्य की मौत में तुम्हारी मौत घटती है अगर यह दिखाई पड़ने लगे तो तुम क्या ऐसे ही रहोगे जैसे अब तक रहे हो इन्हीं खेल खिलौनों से खेलते रहोगे इन्हीं व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करते रहोगे बदलोगे मौत बदल देगी झकझोर देगी सपना तोड़ देगी जे जाना मर जाइए पता होता कि मर जाना है तो कभी के बदल गए होते फरी तुमसे कह रहा है उसे तो पता ही है वो तुमसे कह रहा है कि जागो जैसे तुमने जीवन समझा है वो जीवन नहीं है वो मरने की लंबी प्रक्रिया है जीवन कहीं और है जहाँ तुमने खोजा ही नहीं जीवन तो परमात्मा के साथ है बोले शेख फरीद प्यारे अल्हल लगे, उसके साथ मरना कभी नहीं होता संसार के साथ जो जुड़ता है वो बार बार मरता है क्योंकि ये टूटेगा ही संबंध ये नदी नाव संयोग ये कोई थिर रहने वाली बात नहीं है नदी बदली जा रही है प्रतिक्षण भागी जा रही उसी नदी से उसी नाव का संयोग कैसे रहेगा